दोस्तों, The Black Swan हमें एक ऐसी सोच देता है जो पहले अजीब लगती है, लेकिन जब समझ आती है, तो लाइफ और वर्ल्ड दोनों को देखने का तरीका बदल देती है। तालिब का कहना है कि दुनिया को शेप करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स वो होते हैं जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किए, और फिर भी उन्होंने सब कुछ � प्रॉब्लम ये नहीं के वो rare होते हैं, प्रॉब्लम ये है के हम अपने आपको illusions के जरीए बेवकूफ बनाते हैं, कहानिया बनाते हैं, experts के predictions पर ट्रस्ट करते हैं और सोचते हैं के कल भी आज जैसा ही होगा। लेकिन असल में दुनिया random और uncertain है। तालिब ने हमें mediacristान औ लेकिन एक्स्ट्रीमिस्तान वो जगा है जहां एक ही एक्स्ट्रीम सब कुछ define कर देता है। और हमारी reality, finance, politics, history, technology, सब एक्स्ट्रीमिस्तान के rules पे चलती है। मतलब black swans ही असल power रखते हैं। अब question ये था कि prepare कैसे करें। तालिप का जवाब simple लेकिन powerful है। predict करने जैसे muscles जो stress से और strong हो जाते हैं Barbell strategy अपनाओ एक side पर safe foundation रखो और दूसरी side पर optionality और high upside bets बीच का zone dangerous होता है Debt और overconfidence से बचो और maximum options create करो यानि ऐसी life जहां negative black swans से आप survive कर जाओ और positive black swans आपको extraordinary growth दे दे असल lesson ये है कि certainty एक illusion है जो लोग uncertainty को accept कर लेते हैं, वो black swan world में ज्यादा smart होते हैं। तालिप का message simple है, don't try to predict the unpredictable, instead, build a life that benefits from it. So, अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ control में है, अपने आपको याद दिलाओ, एक unexpected event सब कुछ बदल सकता है। सवाल ये नहीं के black swan कब आएगा, सवाल ये है और अगर आप ready हो, तो black swans सिर्फ threats नहीं रहते, वो आपके लिए hidden opportunities बन जाते हैं.